स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण गुप्त ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी स्वामी गंभीरानंद हमने स्वामी विज्ञानानंद को विभिन्न स्थानों में विभिन्न भावों में देखा है उन्हें सर्वदा समझ पाना कठिन था उनसे घनिष्ठ रूप में मिलजुल पाना यदि संभव होता तो पता चल पाता कि वे कितने शक्तिमान पुरुष थे अचानक मुझे एक बात याद आ गई है तब बेलूर मठ में श्री ठाकुर का उत्सव हो रहा था तब तक बेलूर मठ का वर्तमान प्रवेश द्वार और उस ओर का रास्ता तैयार नहीं हुआ था दक्षिण ओर का गेट ही प्रवेश द्वार था मुझ पर उस दक्षिण प्रवेश द्वार की ही जिम्मेदारी थी सुबह उत्सव का प्रारंभ होने को पूर्व हम सब लोग स्वामी विगयानंद जी के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम कर वहीं खड़े थे तब उन्होंने उसी ओर के गेट की ओर उंगुली दिखाकर कहा आज वहाँ पर एक महान कांड होगा मैं तो सुनकर घबरा गया अरे बाप रे यह कैसी झमेले की बात है मेरी वही ड्यूटी है न जाने क्या होगा जो हो देखा जाएगा अचानक दस बजे समागत भक्तों में मानो कुछ हलचल हुई उस सारे स्थान में कोलाहल और मार धाड़ शुरू हो गई सौभाग्य से वहां पर कैप्टन मास्ता नामक एक बलवान भक्त थे मुझे ठीक से याद नहीं वे शायद ऑस्ट्रेलियन थे वे उस गड़बड़ में कूद पड़े और उन्होंने सभी हलचल को मिटाकर सब कुछ शांत कर दिया तब मुझे महापुरुष की वाणी याद आ गई उस दिन मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि जगत में ऐसी अलौकिक दृष्टि वाले लोग हैं और ऐसी अलौकिक घटनाओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता इस प्रकार की सामान्य दो एक घटनाओं के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि ये महापुरुष किस स्तर पर जीते हैं इनसे हम कल्पना कर सकते हैं कि वे कितने महान थे उनमें कितनी महान शक्ति थी तथा वे कैसा महाभाव भक्ति आदि देकर लेकर जगत में उसका वितरण करने के लिए आए थे सन उन्नीस सौ अड़सठ रविवार को उद्बोधन में पूज्य स्वामी गंभीरानंद महाराज जी द्वारा दिए गए भाषण से उद्धृत